सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक साथ साजन देश को जाना है लहर लहर बहू हो ये शब्द सुनी रोवे होकर पिया जाग से ज नहीं भावे हो रैन दिवस मारे बन पपीहा हा बोले हो लावे सोर सवती डोने हो बिरहन रहे अखल सो कैसे के जीवे हो जकरे अमी के चाह जहर कस पीवे हो होभरन देह बहा बसन दे फारो पिए बिन कौन सिंगारीस दे मार हो भूख लागे नींद विरिए करके हो मांग सिंधो नैन धर के हो के कहे करे सिंगार सो का ही दिखावे हो जे कर पिए पर सो शो का ही झ हो रहे चरण चित लाई सोई धन आगर हो पलुट दास के शब्द विरह के साथ सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहा छिपे हो कोयल कूके मैना चहके कलियां चटके सब्जा लहके पात पात खुशबू से महके मदिरा लैसा, गुलसन बहके बहके रंग उडाए, ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो बिखरी अलके सर के घूट झूमी सखियां, नाछा पनघट मन में उमंगे, लेती करबच दूर कोई सांवरिया नटखट मध्यम स्वर में गाए, ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो बिजली कौंधे गरजे बादल तेज हवा खड़काए सांकल मेरा रोम रोम है बेकल तुम्हें निहारे बहता काजल नेह की जोत जगाए ऐसे में तुम कहाँ छिपे हो सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहा छिपे हो तांडव न करे तनहाई तृष्णा सांपिन सी लहराई गमने अलग एक रास रचाई सांस अजानी सी अकुलाई धीरज हाँक लगाए ऐसे में तुम कहा छिपे हो सावन बीता जाए ऐसे में तुम कहा छिपे हो परमात्मा की खोज में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 जिस पपीह की बात पलटू कर रहे वो तुम्हारा पपिया नहीं जब तुम्हारे प्राण पी, पी कहां की पुकार से भर जाते उस पपीह की बात पलटू कर रहे पलटू का मार्ग हृदय का मार्ग है प्रीति का भक्ति का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 और होश में भीतर परमात्मा जागे बेहोशी में सब व्यर्थ बह जाए और होश में जो सार्थक है निखरा है इस बात को ख्याल में रखकर पलटू के एक एक शब्द को लेना पलटू के लिए परमात्मा प्रीतम पलटू विरहनी की भाषा बोलते हैं जे के जेखरे अंगने नौरंगिया सो कैसे सोबे हो जिसके आंगन में वृह आसक्ति भर गई हो आंगन यानी जिसके प्राणों में हमारे प्राण छोटे छोटे आंगन हैं छोटे छोटे आंगन में भी तो आकाश समाया होता है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 मालूम कितनी सदियों से लहरें आती रहीं आती रही चट्टाने उन्हें बिखेरती रहीं और लहरें आती रहीं सागर अधीर नहीं होता काहे हो तो अधीर पलटू कहते हैं ऐसी ही लहरें प्रीति की रोमांच से भर जाने वाली लहरें रोए रोएं को कपा जाने वाली लहरें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 उसके शिक्षक ने कहा अरे अरे मुझे माफ कर मुझे क्या पता कि तू गिर पड़ा और लग गई कहां लग गई कहां गिर पड़ा उसने कहा आप ये ना पूछें तो अच्छा बिस्तर पे गिर पड़ा और नींद लग गई तो शिक्षक ने उसे पास बुला के चांटा रसीद किया उसने कहा क्यों मारते हैं आप उसने कहा कि बिना चांटा मारे तुझे होश ना आएगा तेरी नींद टूटेगी गिर पड़ाया और लग गई तो अब चांटा पड़ेगा तो खुलेगी ध्यान के लिए तो बहुत झकझोरना पड़ता है गुरु को बहुत चोटें मारनी पड़ती एक सराबी 25 पैसे का टिकट अपने सिर पर लगाए माथे पे लगाए और लेटर बाक्स में सिर डालने की कोशिश कर रहे <laughs> एक सिपाही उसे खड़ा थोड़ी देर से देख रहा था फिर पास आया और कहा कि बड़े मिया ये क्या कर रहे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 थोड़ी सुगंधा थी इसलिए भक्तों ने सुगम और सहज को चुना है जेकर पी परदेश नींद नहीं आवे हो